अध्याय 11 मुक्ति दाता की अद्भुत सवारी प्रभु यीशु और उनके शिष्य जैतून नामक पहाड़ी के पास बैतफे और बैतनिया गांव पहुंचे जब यरूशलेम शहर के नजदीक आए तब गुरु यीशु ने अपने दो शिष्यों से कहा सामने के गांव में जाओ वहां जाने पर तुम्हें गधी का एक बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर अब तक किसी ने सवारी नहीं की है उसे खोलकर ले आओ यदि कोई तुमसे पूछे यह क्या कर रहे हो तो कह देना प्रभु को इसकी जरूरत है और वह इसे जल्दी ही यहां वापस भिजवा देंगे दोनों शिष्य गए और उन्होंने गधी के बच्चे को बाहर सड़क के किनारे एक दरवाजे पर बंधा हुआ पाया वे उसे खोलने लगे वहां खड़े हुए लोगों ने पूछा यह क्या कर रहे हो इसे क्यों खोल रहे हो शिष्यों ने वही कह दिया जो प्रभु यीशु ने बताया था इसलिए लोगों ने उन्हें ले जाने दिया वे गधी के बच्चे को प्रभु यीशु के पास लाए और उस पर अपनी शालें बिछाई और प्रभु यीशु उस पर बैठ गए अनेक लोगों ने उनके सम्मान में रास्ते पर शालें बिछाई और अन्य लोगों ने उनके सम्मान में खजूर के पेड़ की शाखाए काट उनके रास्ते में बिछा दी उनके आगे और पीछे चलने वाले लोग जय लगा रहे थे। हो, हो, प्रभु परमात्मा के नाम से आने वाले का गुणगान हो। हमारे पूर्वज राजा दाविद के आने वाले साम्राज्य की जय हो परम स्वर्ग में जयकारे तब प्रभु यीशु येरूशलम में आए और वह परमात्मा के मंदिर के आंगन में आए फिर सब हालात देखकर वह अपने बारह शिष्यों के साथ बैतनिया गांव चले गए क्योंकि उस समय शाम हो गई थी अंजीर के पेड़ को शाप। दूसरे दिन जब गुरु यीशु और उनके शिष्य बैतनिया गांव से निकल रहे थे तब प्रभु यीशु को भूख लगी वह दूर से हरे भरे अंजीर के पेड़ को देखकर उसके पास गए परंतु वहां पहुंचने पर उन्हें पत्तों के अलावा कुछ न मिला क्योंकि यह अंजीर फलने का मौसम नहीं था प्रभु यीशु पेड़ से बोले अब से तेरा फल कोई खाए उनके शिष्य यह सुन रहे थे धार्मिक गुरुओं का प्रभु यीशु से डरना तब गुरु यीशु और उनके शिष्य येरुशलम शहर पहुंचे प्रभु यीशु परमात्मा के मंदिर के आंगन में आए और वह बली के लिए पशु बेचने और खरीदने वालों को वहां से खदेड़ने लगे उन्होंने मुद्रा व्यापारियों की और कबूतर बेचने वालों की गद्दिया उलट दी और किसी को भी परमात्मा के मंदिर के आंगन में बेचने का सामान लेकर आने जाने की अनुमति न दी उन्होंने लोगों को डांटते हुए ये कहा क्या परमात्मा ग्रंथ में ये नहीं लिखा है मेरा मंदिर दुनिया के हर समाज के लोगों के लिए प्रार्थना का मंदिर कहलाएगा किंतु तुमने तो उसे चोरों का अड्डा बना दिया है जब प्रधान पुरोहितों और धर्म गुरुओं ने यह सुना तो वे उनको मार डालने के लिए उपाय ढूंढने लगे वे प्रभु यशु से डरते थे क्योंकि उनकी अद्भुत शिक्षाओं के कारण लोग उन्हें बहुत मानते थे शाम होने पर गुरु यशु उनके शिष्य शहर के बाहर चले गए प्रार्थना और आस्था में शक और नफरत का स्थान नहीं सुबह के समय जब शिष्य अंजीर के पेड़ के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वह पेड़ जड़ से सूख गया है शिष्य पतरस को याद आया कि प्रभु यीशु ने पेड़ से क्या कहा था और वह बोला गुरुजी, देखिए ये अंजीर का पेड़ जिसे आपने श्राप दिया था सूख गया है प्रभु यीशु बोले परमात्मा पर आस्था रखो मैं तुमसे सच कहता हूँ अगर तुम परमात्मा में आस्था रखो और मन में शक न करो तो तुम इस पहाड़ को उठकर समुद्र में कूदने के लिए कह सकते हो और यह हो जाएगा इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम प्रार्थना में कुछ मांगते हो तो आस्था रखो कि परमात्मा ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और वह तुम्हें मिल जाएगा जब तुम प्रार्थना करो उस समय यदि तुम्हारे मन में किसी के लिए नफरत हो क्योंकि उसने तुम्हारे विरुद्ध पाप किया है तो उसे माफ कर दो ताकि तुम्हारे पिता परमात्मा भी तुम्हारे पाप माफ कर दें। गुरु येसु के अधिकार को चुनौती गुरु येसु और उनके शिष्य फिर यरूशलेम में आए जब गुरु यीशु परमात्मा के मंदिर के आंगन में टहल रहे थे तब प्रधान पुरोहित धर्मगुरु और समाज के बड़े उनके पास आए और उनसे पूछा किस अधिकार से तुमने मंदिर में से व्यापारियों को खदेड़ा किसने तुमको यह करने का अधिकार दिया प्रभु यशु ने कहा मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं जवाब दो फिर मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से यह काम करता हूं बोलो योहन को समर्पण स्नान देने का अधिकार किसने दिया परमात्मा ने या इंसानों ने वे आपस में विचार करने लगे यदि हम कहें परमात्मा ने तो यीशु कहेंगे फिर तुमने योहन पर विश्वास क्यों नहीं किया और हम यह भी नहीं कह सकते कि लोगों ने योहन को समर्पण स्नान देने का अधिकार दिया था क्योंकि इन लोगों को लगता है कि परमात्मा ने अपने प्रवक्ता योहन को भेजा था इसलिए उन्होंने लोगों के डर के कारण प्रभु यीशु को जवाब दिया हम नहीं जानते ये अधिकार उसे किसने दिया इस पर प्रभु यीशु ने कहा मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगा कि किसने मुझे ये काम करने का अधिकार दिया है